श्री शारदा देवी राधु बचपन में राधु का स्वभाव और स्वास्थ्य अच्छा ही था उसका बाल सुलभ सरल व्यवहार सभी को मुग्ध कर देता था भविष्य की उसे कोई चिंता नहीं थी तथा धन की ओर भी वह स्पृह शून्य थी वह श्री को मां कहकर तथा अपनी मां को मुंडी मां कहकर पुकारती थी क्योंकि पगली मामी का सिर प्राय मुंडित ही रहता था श्री को अपनी चीजें दोनों हाथों से बांटते देख राधु की मां मारे ईर्ष्या के जल जाती थी कभी कभी कभी बैठती थी सब दे डाला बाद में राधी का क्या उपाय होगा फिर कभी कभी लड़की को संबोधित कर कहती ननंद तो सभी चीजें दूसरों को बांट देती है तेरे लिए तो कुछ नहीं रख सक छोड़ती तू भला वहाँ क्यों पड़ी है चली आ मेरे घर उनकी इन बातों से राधु असंतोष प्रकट करती तथा भस्तना के साथ उन्हें दूर हटा देती उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी सीमा ने उसे बहुत दिया था वह सब व्यवहार मिलाना वह पसंद करती परंतु दूसरा भी यदि श्री के कुछ पाता श्री से कुछ पाता और उसे अपनी छाती से लगाता तो इसलिए उसे क्यों द्वेष करना चाहिए वह अच्छी ही पर भाग्य के फेर से बाद में अस्वस्थ हो गई और विवाह के बाद जैसे जैसे उसकी बीमारी बढ़ती गई वैसे वैसे उसके मिजाज में रूखापन आता गया इसलिए श्रीमान ने एक दिन केदार बाबू से कहा था बेटा पहले पहल वह अच्छी थी आजकल उसे नाना प्रकार के रोग हो गए हैं उस पर शादी भी हो गई है अब डर होता है कि पागल की बेटी कहीं पागल ना हो जाए आखिर क्या मैंने एक पागल को ही पाला पोछा वस्तुता योग माया स्वरूपणी इस कन्या को हृदय से अपनाने पर भी उसके लिए श्री को अशेष यंत्रणा सहनी पड़ी थी और उस दुख में परिणति का आभास राधु के आचरण आदि से क्रमशः स्पष्ट होता जा रहा था विभिन्न अवसरों पर श्री की उक्तियां ही इसकी प्रमाण है एक स्त्री भक्त ने एक बालक को पाल पोसकर आदमी बनाना चाह माता ने राधू के लिए हुई अपनी दशा को दिखाते हुए कहा था ऐसा काम भूल कर भी न करना जिसके लिए जो कर्तव्य हो करती जाना लेकिन प्यार एक भगवान को छोड़ किसी से मत करना प्यार करने से बड़ा दुख उठाना पड़ता है और एक दिन कहा था देखो ना, मैं राधु के कारण माया बस कितना भोग रही हूँ फिर एक दिन उद्बोधन में श्री ने इससे भी अधिक दुख प्रकट करते हुए कहा था ठाकुर की कैसी लीला है बेटी देखती हो माँ का वंश मुझे कैसा मिला है कैसा कुछ संसर्ग है देखो यह छोटी मामी तो पागल है ही दूसरी नलनी भी पागल होने को है और वह देखो एक और है राधु किसे भला मैंने पाला था जरा भी बुद्धि नहीं है वह बरामदे पर रेडिंग पकड़े खड़ी है कब पति लौटेगा मन में भय है वह गाना बजाना जहाँ हो रहा है कहीं वहाँ घुस न पड़े रात दिन संभाले है कितनी आसक्ति है बेटी इसे इतनी आसक्ति होगी यह जानती न थी राधु एक ओर जिस प्रकार श्री माँ के देह धारण का अव अवलंबन थी उसी प्रकार दूसरी ओर उसने उनके वात्सल्य गुण की अभिव्यक्ति के लिए आधार प्रस्तुत किया था इस संसार के विभिन्न घात प्रतिघातों के बीच श्री माँ के जीवन की जो महानता प्रगटित हुई थी साधारण लोग उसके यथार्थ मर्म को इस प्रतिकूल अवस्था को छोड़ कदापि नहीं समझ पाते अनुकूल परिस्थिति के बीच जो चरित्र माधुर्य विकसित होता है उसके बारे में गृह लोग अनायासी कह सकते हैं कि वैसे जीवन से उनके लिए सीखने को कुछ भी नहीं है क्योंकि उस प्रकार की आदर्श परिस्थिति में रहना उनके वश की बात नहीं है फिर सन्यासियों के मुख से वैराग्य की बातें सुन अनेक बुद्धिमान लोग भीतर ही भीतर हंस कहते हैं ये लोग संसार के सुखों के बारे में कुछ भी नहीं जानते व्यर्थ ही एक काल्पनिक दुखमय चित्र खींचकर सांसारिक सुखों की अवहेलना करते हैं इन दोनों ही प्रकार के लोगों के लिए माता जी का जीवन अत्यंत शिक्षाप्रद है वे संसार को पूर्णतया ग्रहण कर अपने दैवी जीवन की लीलाओं का खेल दिखा गई है उनकी प्रत्येक बात अभिज्ञता प्रसूत है साथ ही साथ उनके पग पग पर वैराग्य की सुस्पष्ट झलक है जून १९१८ के दूसरे सप्ताह में राधू की अंगुली में फोड़ा हो जाने से वह ससुराल से कलकत्ता आई और उस महीने में एक दिन अर्थात इकतीस दिसंबर १९१८ ईस्वी बेलूर मठ में पूज्यपात स्वामी शिवानंद जी ने बताया कि स्वामी शारदानंद जी से समाचार मिला है कि श्री राधु को लेकर उसी दिन मठ में आएंगी और मठ के बाहर उत्तर के बाग वाले मकान में ठहरेंगे अत वह मकान जल्दी से साफ सुथरा करा दिया जाए राधु उस समय गर्भवती थी उसके शरीर तथा मन की ऐसी अवस्था हो गई थी कि वह कोई भी आवाज सहन नहीं कर सकती थी कलकत्ते के बाहर रहना आवश्यक समझ श्रीमान ने इसी मकान को चुना लेकिन उसी दिन शाम को समाचार मिला कि वे नहीं आएंगी उद्यान बाटी के बगल में ही मठ का ठाकघर था वहाँ पूजा के समय आरती का घंटा बचता था उत्सवगान होता था गंगा जी में स्टीमरों से भोपू बचते थे फिर कुछ दिन बाद ही स्वामी विवेकानंद जी का जन्मोत्सव होने वाला था इन्हीं कारणों से राजू ने कुलाहल में वेलून में जाना पसंद नहीं किया श्री ने उसे ले कलकत्ते के अपेक्षाकृत निर्जन स्थान निवेदता विद्यालय के छात्रावास में रहना स्थिर किया दूसरे दिन सवेरे ही पता लेने के लिए शिवानंद जी ने ब्रह्मचारी वरदा को भी माँ के पास कलकत्ता भेजा माँ उन्हें देख खेद के साथ कहा यह बोझ लेकर यहां आ पड़ी हूँ न जाने क्या होगा वर्दा सो भी यहाँ कितने दिन रहती है देखो राधु हर समय लेटी रहती है कोई आवाज़ सह नहीं सकती न जाने यह कौन सा रोग है बेटा कैसे उद्धार होगा ठाकुर ही जानते हैं कुछ दिन बाद ही श्री ने कहा सुनते हो अब राधू को यहाँ भी अच्छा नहीं लगता है कहती है घर चलो लेकिन हालत तो ऐसी है गांव में वैसे डॉक्टर वैद्य कहां है यहां कितनी सुविधा थी जब जो ज़िद्द करेगी करके ही रहेगी अंत तक क्या होता है देखो स्वामी जी के जन्मोत्सव के दिन ऐसा खबर फैली कि श्रीमान दूसरे दिन सवेरे की गाड़ी से गांव जा रही हैं ब्रह्मचारी वर्दा की बुलाहट आई उन्हें भी साथ जाना होगा वे जब शाम को उद्बोधन आए तब देखा कि श्रीमाप पिटारी बिछौने आदि बांधने के लिए नारियल की डोरी ठीक कर रही हैं ब्रह्मचारी को देखते ही उन्होंने कहा इस अथाह दरिया को अर्थात राधु को लेकर गांव जा रही हूँ वहाँ तुम सबका ही मुझे भरोसा है यह डोरी बोरी ले सभी चीज़ें देख सुनकर ठीक से बांध डालो। अब तक कुछ भी समेटा नहीं गया है तुम्हारी प्रतीक्षा में इतनी देर बैठे बैठे डोरी ठीक कर रही थी काफ़ी रात को सब ठीक ठाक कर वरदा महाराज जब नीचे उतरे तब सारदा जी ने कहा मेरी इच्छा है कि मैं तुझे अपने काम के लिए जितने दिन भी रखे तू उनके पास रह मेरी इच्छा है कि माँ तुझे अपने काम के लिए जितने दिन भी रखे तू उनके पास रह वरदा सहज ही सहमत हो गए उस दिन से श्री माँ के लीला समरण तक वे साथ ही रहे दूसरे दिन सवेरे सत्ताईस जनवरी 1919 श्रीमा राधु राधु की मां नलनी दीदी माँ को नवासन की बहू आदि विष्णुपुर के लिए रवाना हुए दो साधु भी विष्णुपुर तक उनके साथ गए विष्णुपुर पहुँच सभी सुरेश्वर बाबू के घर ठहरे दूसरे दिन सवेरे बैठक में चाय पान चल रहा था कितने में एक छब्बीस सत्ताईस वर्षीय सज्जन को सांस ले सुरेश्वर बाबू आए और बोले आप एक अच्छे ज्योतिषी हैं इनका घर यही है ये कलकत्ते में गुरु के पास रहते हैं जो एक विख्यात ज्योतिषी हैं इसे कौतूहल व सभी अपना अपना हाथ दिखाने लगे राधु का हाथ देख ज्योतिषी ने कहा इनका प्रसव सुख से नहीं होगा माकू का हाथ देकर कहा इनकी लगातार कई संतानों की आपस में भेंट नहीं होंगी इतना सुनते ही माँ फौरन श्री के पास जाकर रोने लगी श्री ने उसे नाना प्रकार से सांत्वना दी और पीछे ज्योतिषी को बुलाकर कहा बेटा तुम लड़के हो इस प्रकार का कोई अरिष्ट योग यदि निकला ही हो तो उसे न कर चुपचाप हम लोगों से कह देते जो हो अब यदि तुम्हारे ज्योतिषी विधान में इसका कुछ प्रतिकार हो तो बताओ उसकी व्यवस्था न होने से भला माँकू को कैसे दिलासा दिया जाएगा फिर विधाता की जैसी इच्छा ज्योतिषी ने कहा हमारे विचार में अब तीन मंगलवार को स्वयं चंडी पाठ कर अथवा उसे श्रवण कर होम स्तवन्नयन आदि करने पड़ेंगे माकू का लड़का उस समय ढाई साल का था वह बड़ा ही बुद्धिमान और स्वास्थ्यवान था एवं सबका प्रिय पात्र था उधर माकू के दूसरे बच्चे के जन्मने में केवल दो तीन महीने बाकी थे ऐसी अवस्था में ज्योतिषी की भविष्यवाणी ने सबको चिंता में डाल दिया उनतीस जनवरी को बिल्कुल सवेरे वे लोग छह बैलगाड़ियों पर विष्णुपुर से चलकर आठ मील दूर जयपुर आए और वहीं एक छट्टी में रसोई की व्यवस्था हुई रसोई प्रायः हो चुकी थी रसोईया माड़ पसाने के लिए पांच शेर चावल की हाड़ी चूल्हे पर से उतारने को ही था ये एका एक हाड़ी फूट गई और माड़ के साथ भात भी चारों ओर फैल गया फिर से रसोई बनाने में देर होगी ऐसा सोच सभी किन करत्य हो गए पर सीमा जरा भी विचलित न हुई उन्होंने पुआल के एक गुच्छे से धीरे धीरे माड़ को अलग कर ऊपर ऊपर में से खींचकर भात को इकट्ठा कर लिया इसके बाद हाथ धोकर पिटारे से श्री राम कृष्ण की तस्वीर निकाल एक तरफ रख दी फिर साल की एक लकड़ी से कुछ भात एक पत्तल पर उठा रहा उसी में दाल तरकारी आदि सजा हाथ जोड़कर श्री राम कृष्ण से कहा आज ऐसा ही जुटा है झटपट गरम गरम थोड़ा खा लो माँ के इस काम से सभी हंसने लगे तब उन्होंने कहा जब जैसा तब तैसा ही तो करना होगा लो अब तुम सभी बैठकर खाओ तो सहे सब खा चुकने पर माँ जल्दी से गाड़ियाँ छोड़ दी गई फिर भी पड़ा आते आते रात के करीब ग्यारह बज गए कुआलपाड़ा में एक दो दिन ही रहकर सीमा जयराम बाटी चली जाएंगी ऐसी बात थी पर गांव के शांत वातावरण में राजू को दो रात अच्छी नींद होने से उसने वही रहना चाहा कोतलपुर से देसड़ा जाने वाली सदर सड़क के ठीक किनारे ही कुआलपाड़ा आश्रम बसा है सीमा का निर्दिष्ट मकान जगदम्बा आश्रम वहां के सवा दो गज पूर्व की ओर गाँव के अंतिम छोर पर है वह मकान एकदम निर्जन्य है तथा शहर दीवारी से घिरा है उसके दक्षिण में लगभग सौ गज की दूरी पर केदार बाबू का पैतृक वासस्थान है श्री माँ पड़ा कुआलपाड़ा आ पहले वही पदार्पण किया राधू को यही मकान पसंद हुआ श्री माँ ने भी काली मामा आदि के साथ परामर्श कर ठीक किया कि राधू के लिए पड़ा ही सब तरह से अच्छा होगा इसलिए उस समय से बाईस जुलाई उन्नीस तक श्री जगदम्बा आश्रम में ही रही फुआलपाड़ा में श्री के दीर्घ अवस्थान के समय उनसे बातचीत करने की सुविधा होगी यह सोच बहुत से साधु भक्त वहां आया करते थे पुरुषों का भोजनादि श्री राम कृष्ण आश्रम में तथा स्त्रियों का जगदम्बा आश्रम में होता था दोनों स्थानों में कभी कभी एक ही दिन चालीस आदमी तक भोजन पाते थे यहां पाँच सात दिन रहने के बाद श्री ने वरदा महाराज से कहा आजकल मन को जाने आजकल मन को जाने क्या हो गया है जो चिंता उठती है ठीक वही होता है चाहे वह अच्छी हो या बुरी राधु को तो यही जंगल पसंद आया निर्जन है ना? लेकिन मेरा मन चाहता है कि सारा दिन भले ही तुम कामकाज में बाहर आना जाना जो भी करो पर शाम को यहीं आकर हमारे पास रहो और खाना पीना भी यहीं करो बड़ा डर लगता है बेटा राजेन से मैं भी राजें से भी मैंने कहा है आश्रम के सारे कामों से फुर्सत पाकर वह रात को दस ग्यारह बजे आ सकेगा उसी दिन से वरदा महाराज शाम से लेकर रात ग्यारह बजे तक राधु के मकान के दरवाजे के बाहर कैथे के पेड़ के नीचे चौकी बिछाकर बैठे रहते थे श्री भी वहां आकर धीमे स्वर में गप करती थी उस समय राधु छाती में कई कथरी डपेट सदा पड़ी रहा करती थी जरा भी आवाज़ सहन नहीं होती थी इसीलिए बाल्टियों के हथों पर दरवाज़ों की खिड़कियों पर धातु की सभी चीज़ों पर कपड़ा लपेट दिया गया था श्रीमान ने एक दिन कहा देखो जैसा जंगल है कहीं भालू वालू ना निकल पड़े वरदा महाराज ने ढाढ़ देते हुए कहा कि उस जंगल में कभी भी भालू नहीं आया फिर भी श्रीमान ने कहा कौन जाने बेटा जैसा अंधेरा है डर लगता है दो एक दिन बाद सचमुच ही सुना गया कि वहाँ से एक मील दूर देसड़ा के मैदान में एक बुढ़िया को गोबर बटोरते समय एक बड़े भालू ने मार डाला है और वह भी गोली से मारा गया है शाम को श्रीमान ने कहा देखो आज भालू की करतूत अंबिका की अर्थात जयराम भाटी के चौकीदार की सास को सुनते हैं मार दिया है तुम तो कहते थे इधर भालू नहीं है ज्योतिषी के निर्देशानुसार माकू की बला टालने के लिए प्राय सात दिन तक यथाविधि शांति स्पष्ट स्वस्थयन हो जाने पर शाम को श्रीमान ने कहा ठाकुर की सेवा के लिए नौबत खाने में कितनी तकलीफ से रहना पड़ता था फिर भी किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता था कैसे आनंद से दिन कट जाते थे और अब इन सब के लिए इस कष्ट में पड़ गई हूँ माँकू के संतोषार्थ आज काम समाप्त हुआ जंगल में तुम लोगों को लेकर बैठी हूँ धर्म कर्म जब तब सब गए अब उनकी कृपा से राधू का सब ठीक हो जाए तो चैन की साँस लूँ बातचीत चल ही रही थी कि इतने में नवासन की बहू ने आकर कहा दादा आपने सुना है आज दोपहर को मैं और माँ बरामदे में बैठी थी बहुत सुसान था माँ ने कहा वे दोनों कौें कुछ दिन से इसी समय आकर उस पेड़ पर बैठे काँव काँव करते थे इसे राधू चिढ़ती थी लेकिन आज कई दिन से उन्हें देख नहीं पा रही हूँ यह बात समाप्त भी न हो पाई थी कि दोनों कौमें पेड़ पर आकर कांव कांव करने लगे सीमा ने हँसते हुए कहा हाँ बेटा कर उसका समर्थन किया जून के मध्य में कई दिन खूब पानी बरसा रात को कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठे थे सिमा ने अचानक कहा देखो वह सिड़ा का पागल कुछ दिन से नहीं आया है निपट पागल है गाना अच्छा गाता है पर बड़ा डर लगता है बेटा कहीं यहाँ चिल्ला ना उठे नवासन की बहू ने शिकायत की फिर उसका नाम क्यों लेती हो माँ कहीं इस समय आपड़े ऐसी रात को तो माँ ने कहा क्या जाने बेटी तुम भी कैसी बात करती हो इस बदली में नदी पार होकर आएगा कैसे यह बात पूरी होते न होते अपने सिर पर ताड़ के पत्तों की भुग्घी ओढ़े और बगल में सहजन के साग का बोझ लबाए पागल हाजिर हो गया और सीमा से बोला तुम्हारे लिए सहजन का साग ले आया हूँ नवासन की बहू ने डर से घर के भीतर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया मां ने कहा जा जा इतनी रात को हल्ला मत कर उसने उत्तर दिया अभी जाऊँ कैसे नदी में बाढ़ जो आ गई है वरदा महाराज ने पूछा तब आया कैसे उसने कहा तैर कर पार हो आया तब मां ने उससे बड़े मधुसवर में कहा तू बड़ा अच्छा है हल्ला न कर पागल तुरंत धीरे धीरे चला गया